हां तो दोस्तों एक थी मुन्नी नमस्ते दोस्तों मैं मुन्नी हूं मेरा नाम है मुन्नी मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूं तुम मेरे दोस्त बनोगे बनोगे ना मेरे दोस्त हां अब हम दोस्त हैं मैं हूं तुम्हारी दोस्त मुन्नी मुन्नी का एक बगीचा है उसमें बहुत सारे फूल लगे हैं हां मेरे बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हैं लाल फूल पीले फूल नीले फूल गुलाबी फूल और हां मेरे बगीचे में एक अमरूद का पेड़ भी है उस पर मीठे-मीठे अमरूद लगते हैं मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हें भी लगते हैं ना अमरूद अच्छे लगते हैं ना हाँ हम सब को अमरूत अच्छे लगते हैं <laughs> मुन्नी के साथ कौन खेलता है पता है मुन्नी के साथ खेलती है उसकी पिल्ली यह रही मेरी बिल्ली यह कह रही है Namasté, dosto. Namasté. मलाई चटक कर जाऊं दूध मलाई चटक कर जाऊं दूध मलाई चटक कर जाऊं दूध मलाई चटक कर जाऊं म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ हां तो दोस्तों तुम्हें हमारा गीत कैसा लगा हम्म hmm, अच्छा लगा अच्छा एक दिन की बात सुनो एक दिन मैं और बिल्ली बगीचे में खेल रहे थे मैंने कहा बिल्ली आओ हम खेलें हम छुपा-छुपी खेलें बिल्ली बोली पता है क्या बोली बिल्ली बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ मैंने कहा मैं यहां छुपती हूं लो! मैं छुप गई बिली बिली मुझे ढूंडो मुझे ढूंडो बिली, बिली! मुझे ढूंडो हां बिली मैं यहाँ छुपि हूं बिली! बिली मैव मैव मैव मैव अरे बम! बिली ने तो मुझे ढूंड लिया शाहाज बिली अच्छा बिली � हां अब तुम चुप जाओ बिल्ली म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ अरे अरे ये कैसी आवाज आ रही है ओ लगता है कालू कुत्ता यहीं आ रहा है अरे लो वो तो आ ही गया हिश हिश कालू भाग यहां से भाग भाग नहीं तो मेरी बिल्ली डर जाएगी भाग हिश हिश भाग मेरी बिल्ली डर गई तो भाग गया कालू लो भाई कुत्ता तो भाग गया पर वो बिल्ली कहां है अरे बिल्ली कहां गई बिल्ली बिल्ली कहां हो बिल्ली बिल्ली की आवाज से सुनाई दे रही है पर बिल्ली दिख नहीं रही बिल्ली बिल्ली, बिल्ली। अरे लो बिल्ली बैठी है पेड़ पर वो कुत्ते से डर गई है और डर के मारे पेड़ पे चढ़ गई है अरे बाबा बिल्ली पेड़ पर चढ़ी है बिल्ली उतर आ अब कुत्ता गया मैंने कुत्ते को भगा दिया है उतरा बिल्ली डर मत बिल्ली ओ बिल्ली आजा बिल्ली अरे भाई बिल्ली तो बहुत डर गई है अब उसे नीचे उतरने में डर लग रहा है बेचारी मुन्नी अब क्या करेगी बिल्ली उतारे नीचे अब तो कुत्ता भाग गया है हाय बिल्ली अब कैसे उतरेगी हाय मेरी बिल्ली बिल्ली को कौन उतारेगा पेड़ से मम्मी कौन उतारेगा पेड़ से बिल्ली को जल्दी आओ ना मम्मी लो मुन्नी की मम्मी आ गई वो तो उतार ही लेगी बिल्ली को पेड़ से नीचे क्या है मुन्नी हैं क्या हुआ अरे रे रे बिल्ली तो पेड़ पर चढ़ी है पेड़ पर से उतर ही नहीं पा रही उसे डर लग रहा है ना मुन्नी ऐसा करो बिल्ली के लिए दूध और रोटी ला मम्मी वो खाएगी कैसे वो तो पेड़ पर बैठी है और उतर ही नहीं रही वो तो कुत्ते से बहुत डर गई है तुम लाओ तो सही दूध रोटी भाई मम्मी दूध रोटी क्यों मंगा रही हैं हैं व्यू मांग आ रही है मम्मी दूध रोटी मम्मी मैं दूध और रोटी ले आई यह रही रोटी और यह रहा दूध अच्छा अब दूध रोटी पेड़ के नीचे रख दो हां और बिल्ली को बुलाओ आजा बिल्ली आजा आजा आजा आजा बिल्ली आजा दूध मलाई खा जा Kr дрtoi मेरी बिली जाए दिल्ली बिली बिली बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली आजा बिल्ली अरे वा मम्मी की तर्कीड तो काम आ गई बिल्ली तो उतर आई पेड़ से नीचे हला था वड़ी अच्छी है मम्मी मम्मी बिल्ली उतर गई पेड़ से मेरी बिल्ली मेरी प्यारी बिल्लीeye मैं अब बि इसे फिर से पेड़ पे ना चढ़ने देना मम्मी तुम कितनी अच्छी हो कितनी अच्छी हो <laughs>